सा सा धप गे सारे गगा पगा धप आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 नॉट सुनते रहो मुस्कुराते रहो

नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बाजी आते कार्यक्रम में, में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में रेडियो मधुबन में विशेष लता सुरेंद्र जी उपस्थित हैं जिन्हें आप सभी ने कहीं ना कहीं टीवी या किसी प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें देखा जरूर होगा लेकिन आज उनकी आवाज़ से रूबरू होंगे उनकी जीवन यात्रा को सुनेंगे बड़े प्यार से एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसे शुरू होती है और कैसे वो धीरे धीरे मेहनत करके

आगे पहुँचती है वो चीज़ें और इसके साथ में मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे लता सुरेंद्र जी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है ना अपने आप में एक बहुत ही कमाल का जो जीवन शैली है वो जीता है और ख़ास करके जब नृत्य संगीत की बात आती है भरतनाट्यम की बात आती है या कथक की बात आती है तो यहाँ पर हमारी

पूर्वजों की यानी मैं कहूँगा भारत की जो परंपरा है जिनमें हमने राम को देखा सीता को देखा लक्ष्मण को देखा कृष्ण जी की लीलाओं को देखा है वो सुनते हैं लेकिन उसको जीवंत रूप अगर अभी इस वक्त कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ लता सुरेंद्र जैसे लोग हैं जो आपको उसका प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो फील कराते हैं कि भाई ये था हमारी दुनिया यहाँ हम थे अब कहाँ हैं एक बार सोच के देखे है ना तो उनके

आवाज सुनेंगे अगली और आप सभी की तरफ से लता जी का बहुत-बहुत दिल से स्वागत है धन्यवाद ओम शांति। <laughs> सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी में वही आत्मा है प्रज्वलित है आपके मन मंदिर में तो उस आत्मा से हम जुड़ रहे आज <laughs> मेरे मेरे माय माय रोड इज थ्रू द फाइन आर्ट्स ऑफ लाइफ

और आपका आपके कर्म से हम सब हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। सो वी वी रीच आउट टू गॉड थ्रू आर वर्ड्स आर थाट्स आर डीट्स आर एक्शंस

बिल्कुल बिल्कुल लता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आशा करूँगा हमारे सभी जो लिसनर्स हैं उन्हें भी बड़ा क्यूरिसिटी होगा आपकी जर्नी के बारे में जानने का और सुनने का तो मैं चाहूँगा कि ये जो नृत्य की कला जो है बचपन से ही आपने इसको धारण किया है तो कैसे ये यात्रा शुरू हुई और आप कैसे इससे आकर्षित हुए पहली बात तो <laughs> पहली बात तो है कि जब मैंने नृत्य की शुरुआत की जी

वो तो हमारे अंदर की जो वासना है hmm. वो हमारे पहले जो गुरु है माँ और hmm. पिता hmm. ये लोग उन्हें जानते हैं पहचानते हैं <laughs> और उनमें उन पर निर्भर है कि यू नो द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश एंड सीन एंड वेस्ट इट स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर तो वैसे ही

उस माँ बाप के चरण को मैं आज भी नमन करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सही गुरु के पास लेकर गए जी, और इट वॉज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट फॉर माई फादर दैट आई वॉज गिविन द राइट डिरेक्शन बाई द राइट गुरु और उस जमाने में द स्वतंत्रता के जो द फ्रीडम स्ट्रगल एट जस्ट यू नो एंडेड इट वॉज 19

Fifty-six, and uh, the whole country was brimming with uh, awareness of culture. So, be jaga clubs, the Bengal Club, the Ayam Shala, जी, uh, जी, जी. you know, South Indian community clubs, centers, mm. and ek hi mukhseta har ek me ki ham jo naswad karni ka prayasta Britishers ka ham usse revive kare. Because our Sanskriti, our identity.

तो वो कला धीरे धीरे लोगों के सामने लेट इट कम टू द फोर फ्रेंड हच अ लॉट ऑफ यू नो एक्टिविटी गोइंग ऑन दैट वी वर टॉट द क्लब्स वर टीचिंग चिल्ड्रन फोक फॉर्म्स एंड देन डांस वॉज टॉट एंड दोज डेज इन मुंबई भरतनाट्यम वाज नॉट द वन दैट स्टार्टेड कथक केंद्र वाज देयर इन मुंबई एंड भरतनाट्यम केम विद दी एक्टिंग फिल्म एक्ट्रेसिस

Kamala Lakshman uh, whose uh, films uh, depicted uh, Bharatanatyam. Bharatanatyam for the first time, first time. Uh, people started

uh understanding because uh, in the olden days ladies were not uh, allowed. allowed to perform <laughs> you know that Bilkel and then the 20th century then uh, Rukmini Devi ji the the tradition of bharatanatyam hmm. came hmm. to the forefront hmm. and people started relating in mumbai slowly the bharatanatyam boom came and uh, the movement so there were the pioneers the raja rajeshwari

niti kala mandir mm. uh, gurumani of kala sadan very two three uh, institutions and i was uh, taken actually it was not me those days it was uh, not nuclear family hum saath the so my father took my sister because all of us seven of us he wanted academics and aesthetics <laughs> not only academics like today <laughs> but both both, must, both go must go together because one is a journey inside out

and one is a progressive journey uh, which will only give you uh, uh, you know necessities comforts luxuries that is the scale that this Ji. progressive journey goes so i was taken with my sister and my sister was being initiated and i refused to manje <laughs> i mai wahan se i said i'm not coming till you put me also There. in the dance that is what my daddy tells me then the guru asked me

Time I was just four and a half. Ah. So ट्यम तो एक नाट्य योग है इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द बॉडी आउटलाइनिंग ऑफ द बॉडी शुड बी स्ट्रांग सो क्योंकि नदी द द बैंक एंड द रिवर कैनॉट फ्लो वन हेज टू was very small. इज वेरी स्मॉल मैं आपको जरा me see

हम देख सकते हैं कि वे द कोशिश कर कर सकें तो आई ही शोड मी द बेसिक क्योंकि हर नृत्य शैली का अपना अपना एक व्याकरण है, व्याकरन है तो भरतनाट्यम इज़ वेरी जोमेट्रिक इट्स अ टेम्पल आर्ट फॉर्म तो आई वॉज मेड टू सिट एन माय जर्नी नेवर एंडेड टुडे आई एम नियरिंग 70 आई एम स्टिल परफॉर्मिंग एंड

माइंड टू स्पॉन्टेनियस डिलीनिएशन एक सी एक ग्रोथ है आर्टिस्ट का ये आज कल के जो एग्ज़ाम औरिएंटेड लर्निंग जैसे नाउ यू हैव यूनिवर्सिटीज ऑफ डांस आई डिन नॉट लर्न लाइक दैट आई लर्न फ्रॉम वन टू वन दीक्षा दैट वॉज परम्परा द वन गुरु हु कैन गिव मी एवरी थिंग बिकॉज हम क्या करते हैं नृत्य में पौराणिक कथा

रामायण uh, महाभारत uh, फिर मीरा के जो सूरदास की पदावली से एक अनगिनत कॉम्पोजिशंस है हमारे जिंदगी से भी बढ़कर बढ़ हम बैठ के स्टूडेंट्स को uh, त्याग राजा स्वामी या मुथुस्वामी दीक्षित uh, स्वाति तिरुनाल कृति 350 से ज़्यादा बाई द मिनट आई कैन क्रिएट बट माई लाइफ इज सो स्मॉल यू नो

कला हमसे बढ़कर बढ़ है, बढ़ है। तो एक जिंदगी काफ़ी नहीं एक गुरु से सीखने को सो so, दीक्षा और शिक्षा में यही फर्क है कि शिक्षा में आप कोचिंग क्लासेस पैरल कोचिंग क्लासेस रख सकते हैं, वही चीज जो क्लास में सिखाते आपको कोचिंग क्लासेस में मिलते लेकिन दीक्षा के लिए वही एक गुरु की आवश्यकता है और मेरे गुरु आई विल नॉट से दैट हीज मैं कभी ऐसे नहीं कहती कि लेट गुरु कदरवेलू पिले

<laughs> huh? See the the gurus were males those days and uh, he was uh, not a person who was showing the the the hasta mudras mm -hmm. and doing mm -hmm. things but he was dance mein ek uh, ganit hai hmm natyamate mathematics so mathematics so the dance and its mathematics he was a monarch of rhythms

i was humbled by because you know the universe your atm machine is all uh, working by prime numbers uh, decoding yeah yes the taal is also like that so <laughs> i was like amazed with the fact that there is a maths to to this dance पहले it was about a margam which you learn and then you present after 3 uh, years and then you dance for 2 hours i was cloning whatever was being taught mm -hmm. but

धीरे धीरे जब जीवन आपका स्फूर्ति बन जाते हैं तो कला की माध्यम से उस जीवन के कविता आप रसिकों के सामने, सामने प्रस्तुति करते प्रस्तुत। एक छंदी क्षणों में आप एक इतिहास का पन्ना या युग युग एक युग से दूसरे युग आप इतने जल्दी से जा सकते हैं वो एक कलाकारी कर सकते हैं <laughs> हाँ, आपको स्टेशन पे जाना है एक स्टेशन के बाद या यहाँ तो एक विद इन फिफ्टीन मिनट्स

I can show you the whole Ramayana. न शो यू द होल रामायण सी दैट इज द मैजिक ऑफ आर्ट फ्रॉम टू अस डी जर्नीज दर्नी इसीलिए उसको एक परंपरा कहते हैं ऐसे नहीं की हम अभी सीखा एक कोर्स किया आजकल How to become rich? How to become successful? <laughs>

लेकिन बीइंग जो बीइंग है वो सिर्फ आपको कला से मिलते हैं क्योंकि एक गुरु आपको एक नया आप नहीं बनाते है आपके जो लेयर्स ऑफ नेगेटिविटी है उसको वो सब हटा के और आपको अपने आप।, आप दे दे, देते दे, देते हैं दे देता, है,

लता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपको सुनते रहें सुनते रहें आनंदी आ रहा है जिस तरह से आपने बातें बताई हैं जहाँ पर आपने कहा कि आपका बचपन से जो है नृत्य के प्रति आकर्षण तो था लेकिन साथ भाई बहन बहनों में से आपको जो है आपकी बड़ी बहन को लेके गए और साथ में आप थे लेकिन आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया या रिफ्यूज़ किया गया शुरुआत में तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लगा और फिर आपने जब अपनी बात रखी किसी भी मोड पर लेकिन वो बात

उधर तक पहुंची और फिर उसके बाद चीज़ें बनी और फिर आप इस नृत्य कला को सीखना शुरू कर दिया तो ये आ, बच्चे की अपनी जो है आकर्षण भी रहता है कि वो बात कैसे मनवाता है बड़ों से <laughs> तो निश्चित तौर पे गुरु भी आपकी जो इनोसेंसी है आपका जो प्रेम है कला के प्रति जो जिज्ञासा है उसको पहचान लिया होगा तब तो आपको आगे बढ़ाया उन्होंने तो उनको भी सलाम है और उनको भी नमन है कि इस तरह से जो है छोटे बच्चों को किस तरह से वो पहचान लेते हैं और उनके

अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो देखकर वो चीज़ें रिप्रजेंट करने के लिए उनको तैयार करते हैं ये भी एक बहुत बड़ी कला है और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपने आज के समय को देखा आज के समय में जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसीज़ है शिक्षा दीक्षा हम लोग को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक टाइम बींग की चीज़ें हमें मिल रही हैं जिससे हम सिर्फ रोजी रोटी के लिए पैसा कमा सकते हैं लेकिन जीवन बनाना या जीवन का दर्शन होना

ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट में होता है जो आपने बताया और मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जहाँ पर भारत की संस्कृति भारत की परंपरा, भारत का जो ख़जाना है भारत का जो इतिहास है इसी में छिपा हुआ है जो आपने अलग अलग तरीके से बताया जिसको सुनाते सुनाते जो है हमारे जन्म कम पड़ जाएंगे अगर हम एक एक चीज़ को रिप्रजेंट करना शुरू कर देंगे बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक

और मैं चाहूँगा लता जी का जो पसंदीदा गीत है वही सुनेंगे हम लोग तो लता जी आप बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है मैं तो बहुत पुरानी पुरानी हिंदी फिल्मों फिल्म बिल्कुल बिल्कुल पुराना कोई भी बताएं जी. तो वो वक्त ने किया

क्या सितम <laughs> वक्त ने किया इस खूबसूरत गीत को हम लोग सुनेंगे लता जी के लिए ये हमारी ओर से डेडिकेशन है ये गीत उनको डेडिकेट करते हैं आज के इस प्रोग्राम में और आप सभी भी बड़े प्यार से इस गीत को एंजॉय कीजिए इसमें बहुत ही जो है

ब्यूटीफुल साइलेंस है आप इंजॉय कीजिए इस ब्यूटी को इस गाने को और उस साइलेंस में खो जाइए आप सुन रहे हैं रेडियो जीरो सेवन पॉइंट एट पर बातें मुलाकातें सुनते रहो मुस्कराते रहो

रोन पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुवन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आशा करूँगा आपने जो गीत सुना उसमें में मैं एक डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस जरूर किया होगा और इस बीच हमारी जो है लता सुनंदर जी से काफ़ी अच्छी गपशप हो गई है और साथ में अब मैं आपको ले चलता हूं उनकी दूसरी पड़ाव यात्रा का एक्डेमिक्स की बात अगर कहें एजुकेशन की बात करें और बहुत सारे एन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है इवन भारत और विदेश में किस तरह से आर्ट परफॉर्म को अच्छा से हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर भी

का अच्छा काम हुआ है और इसके साथ में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने किया है और जहां पर प्रोजेक्ट इन द सेंस आर्ट से रिलेटेड नहीं लोगों के जीवन से रिलेटेड पानी की बात हो या फिर सोलर की बात हो यहां अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो वहां पर सामाजिक जो मुद्दा आता है पानी

मेन इम्पॉर्टेंट है तो उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया है उस प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम किया है तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़कर और उसमें भी एक कॉन्फ्रेंस जैसे हम लोग कहें तो कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग तरह के लोग आते हैं जब फिर उनको बात करनी होती है

तो किस तरह से आर्ट जो है वहाँ पर लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा मैसेज देता है ना आप पूरी फिल्म देखिए या पूरा ड्रामा देखिए आपको जो है कहीं कही ना कहीं एक मैसेज क्लिक हो जाएगा लेकिन आप लेक्चर सुनिए मैसेज बहुत टाइम के बाद आपको क्लिक होगा कि कौन सा मैसेज था है ना तो यह एक बहुत ही अच्छा यूनिक चीज़ है कलाकार और कला दोनों जो है समाज को समृद्ध करने के लिए सम्पन्न करने के लिए

कनीव का, का काम करते हैं और आज हम लोग तो शायद इन दोनों चीज़ों से कहीं कही ना कहीं हमारी जो है जो रिलेशनशिप है वो बहुत दूर हो गया है तो मैं चाहूँगा कि लता जी को अगर आप सुन रहे हैं तो आज जी अपने थॉट में एक संकल्प कीजिए विचार कीजिए कि आप भी अपने आर्ट से ज़रूर जुड़े हाँ बहुत अच्छा परफॉर्म मत कीजिए लेकिन सुनिए देखिए जानिए अपनी संस्कृति को है ना तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा आपको लता सुरेंद्र जी का स्वागत

तो मैं कहती हूँ कि नवरस जो है जी। वो तो बदला नहीं सदियों से हम गुस्से में लाल देखते हैं <laughs> ये, ये तो बदला नहीं बिल्कुल तो वो नवरस जो है आजकल कहाँ है सिर्फ स्माइलीज़ में इंसान के अंदर के नवरस उनके हृदय और उनके चेहरे पे इतना बड़ा अंतर हो गया।, हो गया है कि हम जो चेहरे पे दिखाते एक दिखावा के दुनिया की तरफ हमे खींच के ले जा रहे है

हम कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं इस गैप हमें अंदर ही अंदर बहुत सारे डिप्रेशन्स बिकॉज एवरी इमोशन इज एन एसिड सो वी आर नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन द इनर इंजीनियरिंग वी नीड टू डेवलप दैट एंड दैट ओली आर्ट कैन गिव और अभी जो डेफिनेशन है डांस का वो तो अभी इट इज़ ग्रोइंग जैसे द वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर विद द मीडिया वी आर कमिंग क्लोजर

we have understood that the world can be brought even more closer by acquainting each other's cultures to hamare sanskriti ek bridge ban jata hai hamari aur dusre desh mein mm hamare -hmm. aur dusre ek profession ke sath to isiliye as a curator i have thought of working uh, and using dance and its synergy by working with other styles main to kala gurudha ke curator rahi hu

आई वॉज सेलिब्रेट बैंड्रा हिंदुस्तान टाइम्स कालागुड़ा एंड and Times celebrate Bandra festival. फैशन mm. uh, fashion डांस dance uh, Swadeshi runway किया है जो uh, जो अपना जो सिविलाइजेशन हर एक सिविलाइजेशन जो हमारे country में आए हैं वो कुछ ना कुछ दे जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो Bilk. effects of the invasion on literature architecture

ये सब हम इतिहास में सीखा है।, सीखा है। फिर हम सोचते थे ये क्यों हम सीख रहे लेकिन इट शोज हाउ इंटरैक्टिंग कल्चर्स गिव एंड टेक यू नो इवन जो द वाटर एंड द रॉक द इज अ रोमांस दैट्स गोइंग ऑन व्हिच गिव्स अ ब्यूटी टू द एन्वायरमेंट यू सी सो लाइकवाइज आई थॉट ऑफ यूजिंग फैशन एंड डांस

And as the the the Kathak and the Mughal uh, textures of the dance, then I had painting and dance through A. K. M. Where uh, uh, not only Indian painters, but the world like Kandinsky, uh, Russian painters. Unhone um, uh, colors mein music dekha. Then ah. I have done uh, astrology and uh, dance because uh, the the the the twelve uh, you know. Gra

The द ग्रहाज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स इवन इन दी म्यूजिकल कन्वर्टेश स्वरा पैटर्न विच वी यूज देन यू हैव डांस एंड आर्किटेक्चर बिकॉज भरतनाट्यम स्पेशली वो एक टेम्पल आर्ट फॉर्म है वेरी हमारे जो मंडलाज जो है वो हमारे नृत्य नृत्य नाट्य के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं I have worked with foreign styles.

एस्पेसली विथ कंटेम्प्ररी डांस फार्मस क्योंकि कंटेम्प्ररी डांस फार्म ऑल्सो रिलेट्स टू एलिमेंट्स सो वेन आई वॉज क्यूरेटिंग कालागोडा हमारे जो आईज टू प्रोग्राम इट इन सच अ वे दैट द इंडियन क्लासिकल डांस विल नॉट वे शूज सो आईज टू स्टार्ट विथ the Indian classical dance have contemporary dance and at the end keep

the hip hop and which the public comes to see, <laughs> see. ha but i used to have a theme a theme based it's meaning gati kiya hai aur maine deeksha kiya hai mm. to every day whether it is western dance forms or indian dance forms mm. they were doing um, bringing to life the theme bilkul so i was the first to bring ballroom to kalagoda and kadagali <laughs> achha, kadagali achha. is a kind of a classical, dance, classical form dance form from kerala which is uh, raat bhar

एक ही एपिसोड करते हैं लोग अरे हाँ तो वो जो एक दिया के लाइफ में इन द टेम्पल दे वु प्रेजेंट द कदगली सो वेन यू नो इट्स वेरी डार्क सो द फीट इज नॉट सीन द ड्रेस ऑफ द कथगली बट इफ यू सी एन एपिसोड ऑफ नला द मयंती दैट नैट इज बींग डेवलप्ड इन बाय आर्टिस्ट इन कदगली यू विल नॉट सी

Uh, not sit there and sing dana gion basai, sir. No, manje they must stop eating it when they are seeing it. Save so it. he is, you know, Nala the mainti. Nala has they were tested a lot. That जो Nala है वो कहते हैं the mainti से अभी हम तो आमने सामने हैं अब तो हम सब दीवार तोड़ के आमने सामने हैं अभी एक ही दीवार है and that is the wall of modesty between you and me.

now shun <laughs> that and you will be mine i thought february 14th that was calagoda time i said i will have ballroom <laughs> western i with because ballroom is two bodies and one soul so you see and you are talking about belly dancing it's not just the physicality of it through the belly be dance the veil is the woman mm. i have done bharatanatyam and belly dance and i was in argentina <laughs> okay because

if you go deep into the dance history mm -hmm. the veil is the woman mm -hmm. and they have specific movements uh, of of longing awaiting uh, for mm -hmm. the beloved the music will change so it's not about the hip and uh, indian will watch belly dance he will only see the belly mm -hmm. but <laughs> nothing beyond <laughs> it but there is a soul there is a soul to soul every dance evidence. form that's what i'm trying to say atma mm se juda hua -hmm. hai nritya

गंदगी जो है वो हमारे मन में है। मन में में है, है। सही बात। और कला में वो नहीं है no, uh, uh, no बिल्कुल। so इसीलिए हम जब इंटरनेशनल डांस काउंसिल रहते हैं जी, जी जी तो जी, हम वर्कशॉप रखते हैं सात दिन सही बात और सही एक रूम में वर्कशॉप ताकि बाकी स्टाइल के मेस्त्रोस ये स्टाइल की जानकारी ले, ले।

क्योंकि अभी तो वी आर वर्किंग टूगेदर लोग और उत्सुकता से और चाहते हैं कि कुछ नया दिखाओ हमें यू सी सो वी हैव टू व्हाट इज ऑफन थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड दैट इज आर्ट सो वी मस्ट ड्रेप दैट इन अ डिफरेंट वे तो हमारी कोशिश हमेशा यही है कि कुछ नया रूप में वही मैसेज हम प्रेजेंट करें इमोशंस तो बदला नहीं.

लेकिन दी ड्रेप इट है फेस्टिवल कम, मैं आर्टिस्ट लोगों को ऐसी जगह लेके जाते हैं भारत में जैसे अभी आपने देखा लोग सिर्फ एक ही जानते आप कथक करते है तो <laughs> कथक ही नहीं भरतनाट्यम है शैली है हमारे देश के वासियों को भी ये जानकारी नहीं है

Even though इवन दो दोशल मीडिया इज फुल सो मेनी थिंग्स बट सोशल मीडिया इज ओनली सेल्फी वर्ल्ड आप चीखो उसमें आ जाते हैं इट्स यू नो आई सी यू में लोग पढ़े है सीरियस है उसमें भी लाइक डालते हैं है <laughs> ये, ये मुझे पता नहीं ये likes लाइक्स क्या है क्या? फिर आजकल एक choreography नहीं है choreography है <laughs> सब कुछ

<laughs> लोग लोग किसी का भी कॉपीराइट्स ले ले जाते हैं एंड करते हैं। नहीं इसका यूज ही नहीं कर रहे <laughs> <laughs> तो मुझे ए, एक ही मकसद है कि आई मस्ट अभी कुनारक फेस्टिवल इज है उसके थोड़े दूर है नेपानगर पेपर फैक्ट्री पूरे महाराष्ट्र है वहाँ और ब्रिटिशर्स ने बहुत

कैलकुलेटिवली प्लेस इज ओनली पेपर द एंटायर सभी लोग पेपर फैक्ट्री में काम करते उनको पता ही नहीं कि कला क्या है तो मैंने क्या किया आठ नृत्य शैली कालिदास के ॠतु समार के नृत्य नाटिका में उधर प्रस्तुत किया वो सब रोने लगे यू नो वे मीन्स दे केम बैक माय हैंड दैट देव सीन समथिंग

तो अभी क्या है वर्कशॉप्स के ज़माना है आउट hmm. के ज़माना है कि इंसेंटिवस uh, है hmm. अभी गवर्नमेंट uh, ने मैंनेडेटरी किया है कि कल्चर uh, को एक स्थान दे hmm. लेकिन वेरी एडेप्ट सी है जो कहते हैं कंपनीज को आप खुद एक एनजीओ स्टार्ट करो <laughs> और आप जो गवर्नमेंट बोलते वो भी वो सुनते, भी सुनते है। है। हम आर्टिस्ट के विपरीत uh,

बहुत कुछ है एक है एकेडमिक्स hmm. जो वर्किंग पेरेंट्स के कॉम्पिटिटिव uh, स्पिरिट आ जाते हैं hmm. एक है लैक ऑफ फिलंथ्रॉपी स्पॉन्सरशिप एक है जो डांस स्पेसेस ऑडियंस ऑडिटोरियम्स आर वेरी एक्सपेंसिव तो हर चीज़ में माँ बाप को ये कोचिंग क्लासेस में एकेडमिक कोचिंग क्लासेस में डालना है तो ये सभी चीज़ में वेंदे

चॉइस आ जाते हैं तो पे एक्स गिर जाता है है बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक एक बार एक गैप हो गया शास्त्रीय के सीखने में हुँ, फिर हुँ। वो जो आपका शरीर है, जैसे कि पानी आप पॉइंट तक ले जाते फिर गैस बंद करते फिर वापस शुरुआत, शुरुआत से, से वापस और वो शुरुआत क्योंकि योर बॉडी इज ऑलरेडी विद ग्रेट वेंजन इट एज ग्रोन बियॉन्ड यू तो

हर नया एक जो जो स्टेप है आपको सिखाता है कि आप भले एक कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं hmm. अपना बदन अपना दिमाग अपना विचार काबू में लाना ये अपने अपने बहुत ही मुश्किल है बड़ा तो ये मैं फॉरेनर्स को समझाना था मुझे <laughs> कि और एक बात है फॉरेनर्स के मन में यही था कि हमारे इंडिया जो सलाम मुंबई का प्रोजेक्शन है पुअरिंग uh, hmm. ऐसे

तो मैं जब 48 एट देखा आई हैव बीन आई वॉन्ट टू सी वॉट इट वॉज आवर कंट्री डिड नॉट हैव एन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस डन नेवर आई डिड इट इन 2017, थाउजेंड सेवेंटीन ओके एंड आई डिड इट आई जब ये लोग आए आई हैड टू डू इट इन

फाइव स्टार बिकॉज क्योंकि विदेश से लोग आते हैं तो एम्बेसी टू एम्बेसी आई एम आंसरेबल सो आई हैव टू एंश्योर देयर सिक्योरिटी सो आई हैव टू सी टू इट दैट एवरी थिंग गोज़ क्रिस्टल क्लियर एंड एवरी थिंग इज मूविंग स्मूथली और uh, तो मैंने क्या किया वेन यू जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग आई स्टार्ट

वॉट इज गोइंग अगेंस्ट मी इन मुंबई सिटी में मेरे अगेंस्ट क्या है एक है ट्रैफिक लोगों को आना जाना और फॉर अबाउट नाइन टू वन एवरी हाफ एन आवर देर इज लेक्स इन वन रूम वर्कशॉप इन दियाज द प्लेस आई शुड टेक वेर एवरी वन कैन कम मेट्रो इज देयर बाई ट्रेन द लाइफ लाइन तो मैं ये सोच के आई है

The the first Congress, mm. and then uh, that was the time. वो आए तो सेलिब्रिटी नहीं बन के आए ना आजकल लोग मुझे जैसे मीरा के प्रभु

बोलते हैं ऐश्वर्या के गुरु गुरु हाँ तो मैंने <laughs> <laughs> के गुरु बट फॉर मी आई गुरु बट वो अपने नसीब लेकर आए बट मेरी एक है कि मेरी क्लास में मैं बॉलीवुड करना ही नहीं देती आई डोंट अलव देम टू डू बॉलीवुड बिकॉज मेन यू आर लर्निंग जब yeah, छोटेपन yeah, yeah, से देन द बॉडी विल डू वॉट इज ईजी तो एक नियम एक बदन में लाना

बहुत मुश्किल है वंस यू आर डूइंग अ क्लासिकल डांस यू कैन डू एनी डांस एनी थिंग यू कैन डू बट यू स्टिल रिटेन जैसे वहीदाजी ऑल क्लासिकल डांस दो वे ऑफ टॉकिंग वो जो फेमिनाइन ग्रेस है तो दिस इज इट सो वेन यू आर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट दैट फेस्टिवल आई डि नॉट गेट

थ्री डेज ओके आई आई के नॉट एंटर आप एक आर्टिस्ट का जो भी संघर्ष आ जाते बिल्कुल, बिल्कुल, देखो आ, के एक,

Uh, जैसे अर्जुन बैटलफील्ड में है कृष्णा कहते हैं ना टू बी और नॉट टू बी जैसे हैमलेट भी बोलते हैं टू बी और नॉट टू बी दैट इज क्वेश्चन वेदर टू सफर द स्लिंग्स ऑफ आउट फॉर्च्यून और टेक नो तो कृष्णा विल सेमा सरेंडर टू मी सो आई सरेंडर टू कृष्णा एंड देन यू नो वॉटन एवरीथिंग हैपन महेंद्राज आई कॉल्ड यू डोंट वेरी

रमेश अय्यू डो जस्ट गो अट तो मेरा भगवान साक्षात इंसान बन गया आ गया और मेरा पति देव ही सेट यू डोंट वारी आई एम विथ यू यू डोंट थी बीन लुक एट इट आवर वी वी हैव लिवड अ लोन फ्री लाइफ आई स्पोक टू द बैंक आई हैव अर्न वन थिंग एज एन आर्टिस्ट इज गुड विल सो दैट गुड विल इज आई एम टेलिंग यू यू हैव अ गुड विल

You न सर्वाइव अगर एक भूकंप आ जाते हैं न आप लोग सब आपको ये कंप्यूटर ये सब चाहिए कनेक्ट करने के लिए मेरा तो सरस्वती लेकर मैं भाग सकती हूँ कहीं भी जाकर सिखा सकती हूँ मेरे आसमान <laughs> है मेरे धरती है और लोग है लोग मुझे है, बस और, क्या, और चाहिए? क्या चाहिए मैं तो आजकल वही करती हूँ आई है ट्राइबल रीजन आई है

Hmm. I have brought them आई हैव ब्रॉड ऑल्सो फॉर दिस वर्ल्ड कांग्रेस मुझे उनको सिखाना पड़ता है बॉडी लैंग्वेज आई टीच दैम आई टॉक इन इंग्लिश आई टॉक टू देम अबाउट हाउ यू मस्ट से प्लीज थैंक अमृता फडनविस हैं पुरस्कार महाप्रसाद की तरफ लेकिन मैं उसके लिए <लिये> नहीं करती माई हैपीनेस इज आई सी दैम आई फील able to.

Uh, give them something, you know. Even the foreigners cried mm -hmm. when they saw these children yes. uh, sitting, dancing. The mm -hmm. the waiters there, they cried. They said, "Aaj aaj aaj tak." Manje mostly they are Marathis. Mm -hmm. They, nee manje, mm -hmm. ami aaj pas <laughs> paranta, he pilots <laughs> nee. Manje, tumi dev manu they they were telling me. I said, "Not me." They they are destiny is powerful.

सो बट आई डोंट लाइक वर्कशॉप की अमी स्वर्गत हम वर्कशॉप में क्या कहते हैं hmm. एक जंगल में जाके वर्कशॉप लिया तो, तो हम उनको क्या दिखाते हैं स्वर्ग दिखाते हैं और पीछे हटते हैं कि देखो ये है भरतनाट्यम ये कथक ये सब देखो समझो ये आप नहीं सीख पाते <laughs> करेक्ट <laughs> इसके <laughs> लिए क्यों जाना नमक नमक मत छिड़को <laughs> बिल्कुल एम बिल्

Hmm. <laughs> <laughs> so, जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं किस तरह से आपने अपना जो है समय बिता है और जो चीज़ें आपने शेयरिंग किया है निश्चित तौर पे एक अच्छे गुरु का जो दर्शन है आपको सुनते सुनते मैं फ़ील कर रहा था कि ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से काम होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप देखते हैं

और चाहे धरती हो या आसमान सारी चीज़ों को आपने समझा है और आ, किसी भी तरह का सिचुएशन हो लेकिन आप अगर सरेंडर हो जाते हैं तो सच्चा सुख है समर्पण में कहा जाता है दोनों तो से तौर पे वो आर्ट आपने सीखा है गुरु से तो इसीलिए कहा जाता है जितनी भी चाहे मुश्किलें आ जाएं लेकिन आपका अगर समर्पण भाव है

तो विनर आप ही रहते हैं जबकि आपके पास कुछ नहीं होता जी हम खाली हाथ <laughs> तो ये एक बहुत ही बड़ी आर्ट जो है आपसे मैंने सीखा है और समझा है निश्चित तौर पे हमारे लिसनर्स भी आपको सुनकर जो है मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे और धीमा धीमा जो है उनका मन

कह रहा होगा कि कभी आर्ट की तरफ़ देखा क्या आपने <laughs> अगर उनका मन सवाल कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि आज ही थोड़ा सा आर्ट को समझे और उसकी तरफ आप जो है समय दें क्योंकि समय देने पर आप सीख सीख पाएंगे जान पाएंगे और यही एक चीज़ है कि जहाँ पर हम लोग अपने आप से भी जुड़ने का अपने आप से नज़दीकी बनाने का एक जो है माध्यम बनेगा आर्ट से जब जुड़ जाते हैं

और मुझे लगता है कि आप सभी को निश्चित तौर पे लता जी को सुनकर कहीं ना कहीं आर्ट के प्रति आज एक पॉजिटिव जिज्ञासा बन गई है और जानने की भी जिज्ञासा बढ़ रही है आपकी तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा लता जी को कि भाई आज आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और यहाँ परफॉर्म भी किया आपने और सभी लोगों को पसंद भी आया और साथ ही साथ आपने जो

तीन दिन का जो शिविर है वो शायद अटेंड किया है आपने तो मैं चाहूंगा कि यहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें ब्रह्मलोक में आई हूँ <laughs> ऐसा महसूस करती हूँ मैं क्योंकि यहाँ कोई जोर के आवाज से बात नहीं करते <laughs> जी जी। जैसे कि हम नृत्य में भी हम हमारे शिष्य से यही कहते हैं कि प्रकृति बात करते हैं

बिना शब्द जी, जी जी वैसे ही जब हम यहाँ के आ, कोई भी प्रोग्राम देखा हुआ लोग भी है ना अनजान लोग दे जस्ट कम टू यू विथ अ वार्म हार्ट विथ अ सोल एक एक दीवार ही नहीं दो व्यक्ति के पास तो जो जो लोग आते हैं दे आर कमिंग विथ ओपन हार्ट एंड एन ओपन स्काई सो व्हाट आई सी इस ब्यूटीफुल ओपननेस

that shows that we are basically human beings we don't need to shout we are just bonding in circles of light what i carry back with me is the beauty of an exchange that doesn't need words it's an experience yahan ek anubhuti hai ki ek mai hona ek anubhav hai aur wo anubhav hame yahan aane par milte hai hum uske sath sukoon ke sath chalte hai

सुकून के साथ खाना मिलकर खाते हैं एक एक यू uh, नो you know, एक वी आर वी आर कनेक्टिंग विद अ स्माइल आजकल कौन स्माइल करते हैं <laughs> कोई नहीं सभी अपना सेल <laughs> मैं कहती हूँ ये इयरफोन्स निकाल दीजिए अनप्लग द दरफोन्स एंड लेट द तो वर्ल्ड कम टू तो यू यहाँ मैं देखा कि कोई ईयरफोन्स लेकर नहीं घूमते हैं <laughs> भले वो रूम पर शायद करते, करते होंगे वो पता नहीं लेकिन

Uh, बैठते हैं लोग हर कोने पे जब बगीच जाते हैं hmm. ज़्यादा ना सभी आई वुड से से व्हाट डू यू फॉर वु इन हिंदी अंतर अंतर की यात्रा कर रहे हैं साथ. हाँ एक, एक क्या बोलते हैं कि अंतर मगन है हाँ तो हम एक श्वास पे निर्भर है ना जी जी. एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच जो है उस पे निर्भर है हमारा

यहाँ इस दुनिया में रहना।, रहना या नहीं लेकिन फ़र्क है ना कि संत लोग कहते हैं ये एक श्वास हे कृष्ण आप आप और हम में ये श्वास ही है जो, जो, जो कर कनेक्ट कर रहा है।, कर रहा है वो श्वास निकाल दीजिए मुझे आपके शरण में आना है लेकिन <laughs> यहाँ के लोग कहते हैं एक श्वास मुझे ऑक्सीजन दे दो एम्बुलेंस दे दो मुंबई में एम्बुलेंस भी आते हैं जगह नहीं है

It just goes <laughs> ambulance and the roads, <laughs> pura saath ki saath. But here there is ample uh, roominess that comes with oneness, and that oneness is what I am carrying back with me. Mm -hmm. The beauty of the uh, of awakening light through uh, the talks by uh, the Rajyogini Shivani ji.

and uh, the beauty of the <coughs> cultural programs the it programs that are mm -hmm. happening where uh, you are having her speak <laughs> and awakening that uh, a computer is, is is as limited as you are you see yeah. but we all it is also prone to virus like the mind so we need to uh, come out of these folds of of viruses that are open to us and i go back

absolutely connected to a thought process एब्सल्यूटली कनेक्टेड टू अटसेस दैट इज जस्ट experience एक्सपीरियंस ब्यूटिफुलस वैंक यू सो मच लता सुरेंद्र जी ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते जाए ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो है रियल कथावाचक अपनी अनुभूति सुना रहे हैं और हम जो है धन्य हो गए हैं आपको सुनकर और एक

एक रियल एक्सपीरियंस सुनना और उससे कनेक्ट होना आई वॉज़ कनेक्टिंग टू एवरी वर्ड जो आप बता रहे थे uh, मुझे लगता है कि हम लोग अगर इस तरह से कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ में और ज्ञान की बरसात जो है यूं ही चलती रहे जी, तो जीवन जो है आनंद ही आनंद है है ना एक आ, प्योर सत्संग की तरह जो है एक गुरु

अपने बच्चों को अपनी बातें अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तो आनंद ही आनंद है मैं यही विश्वास करती <laughs> बिल्कुल बिल्कुल तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ कनेक्ट रहें मुंबई जाने के बाद भी हम लोग उनको थोड़ा सा जब भी वो फ्री हो तो ऑनलाइन हम लोग उनके ये जो है प्रोग्राम कर सकते हैं आधा पौना घंटे का तो मैं चाहूँगा कि आप

जुड़े वहाँ से भी ज़रूर <laughs> क्योंकि एक जो है कनेक्टिविटी बन गई है तो निश्चित तौर पे आनंद आता है और खुशी होती है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने लता सुरेंद्र जी को सुना उनकी एक बहुत सुंदर जो कहानी है हमने सुना उनसे और जहाँ पर पूरी जो आ, कहते हैं ना भाई आप अगर सुनते हैं रियल स्टोरीज तो कैसा लगता है कि भाई

Uh, और क्या होगा और क्या होगा तो हर पल में उनके पास जो है एक नई चीज़ें हैं और समय को देखते हुए लोगों को देखते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि आज लोगों के पास टाइम नहीं है मुस्कुराने का है ना मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत कम उनको मिलते हैं और लोग ईयरफोन के साथ जुड़े हुए हैं वो जग से अपने आप को ही अलग करके बैठे हुए हैं ना हमारा जग इतना बड़ा है इतना सुंदर सृष्टि है इसके साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं

और हम कहते हैं कि हमारे दुख को भगवान दूर करें अरे भगवान ने जिस सृष्टि को बनाया उससे तुम कनेक्ट नहीं और भगवान कैसे कनेक्ट होंगे आपसे है ना तो ये बहुत बड़ा मैजिक है इसे समझना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि लता सुरिंदर जी जैसे लोगों को सुनकर आप कहीं ना कहीं अपने आप से दोस्ती करें और आपसे अपने आप से दोस्ती हो जाएगा तो ऊपर वाले से भी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी और फिर ये संसार फिर से सुखमय बन जाएगा और ये संसार है ही सुखमय दुनिया है न

इसको देखकर आज हम दुख सोच रहे हैं क्या और किस तरह से हमारा जीवन भटक गया है तो भटकाव से दूर होकर एक बार अपने आप से जरूर जुड़े इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर से एक बार लता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं जिस तरह से उन्होंने पाया है और अभी रिटर्न टू द सोसाइटी वो कर रही हैं अपने आवाज़ के माध्यम से अपने इंटरव्यू के माध्यम से अपने परफॉर्मेंस

ल अभी सेवेंटी है लेकिन एंग एंड एक्टिव है, है ना <laughs> तो ये पूरा जो है मुझे लगता है कि आर्ट परफॉर्म करने वाले हमेशा यंग रहते हैं और आपने कभी किसी देवता को बूढ़ा चित्र में देखा है क्या नहीं देखा है ना तो देवता हमेशा यंग रहते हैं इसी तरह अगर आप नृत्य या कला भारत की संस्कृति से जुड़ेंगे तो आप एवर एंग रहेंगे आप बूढ़े कभी नहीं होंगे है ना <laughs> <laughs> तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और यही एक जो है कलाकार की पहचान है

तो फिर से एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ ये चंद तालिया उनके लिए तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर मिलता हूं अगले नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कर रहो